पूर्व में एक एक शंका रह गया जब आज होते श्रुति ये वचन कह दिया भगवान भाषिकार ने अंत में कह दिया उत्तरार्थ जो है श्रुति वचन है श्रुति कैसे कह सकती है निकेता तो कब हुआ कब हो गया इस चतुर्युग में का आदि में हो सकता है घटना घटियो वे भी कैसे बोलेगे बातें तभी तो समझना है चाहिए श्रुति तो सर्वज्ञ त्रिकालज्ञ तस्या तो वा सर्वज्ञाप नान कोई अनुपपत्ति दोष नहीं है कल्पांतर के, तो के पास गया था कल्पांतरिकांत बना लो तो श्रुति तो कल्पांतरिक वस्तु कथन कह सकती कर सकती है इस कल्पालन के लिए अत इसी कल्प का भी कह सकते क्योंकि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ है, है। श्रुति इसे समस्त युगों में होने वाले समस्त जीवों के कल्याण के लिए ही प्रकट जब होती है तो तो अनुसार प्रकट हो जाएंगे इसे कोई आपत्ति नहीं भाषार अगली वल्ली की अवतरण तो कह रहे हैं परीक्ष्य विशिष्य विद्या योग्यता चवगम्य आह अपने शिष्य की परीक्षा लेने के बाद यह निर्णय कर लिया कि विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मुक्षता रूपी ब्रह्मज्ञान के अधिकारित्व जो विद्या की योग्यता है वह सम्यक जिस सम्यक्यता में है विवेक आदि संपत्ति ये निर्धारण करके अवगम निर्धार्य अब से भाग का प्रश्न पूर्वक विद्या और विद्या विभाग का प्रश्न के द्वारा केवल विद्यार्थी रूप अवशिष्य की सबसे पहले स्तुति करता है क्योंकि ऐसा अधिकारी मिलना भी वक्ता है न आश्चर्य श्रोता आगे कहेंगे ऑपरेशन में क्योंकि वक्ता भी आश्चर्य श्रोता भी आश्चर्य इसलिए जैसा प्रासंगिक ने के वक्तारूप यमराज्य की स्थिति कर दिया है और अब यमराज्य श्रोता की स्थिति कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं वो भी कैसे कर रहे हैं करते वक्त बड़े सतर्क है और निःश्रेयस विभाग करेंगे पहले श्रेय और प्रेय विभाग और विद्या और अविद्या को भी विभाग प्रश्न कर देंगे विद्या के द्वारा निश्चय की प्राप्ति अविद्या के द्वारा प्रेय की प्राप्ति केवल विद्या का अर्थी रूप निच के तक स्तुति भी कर देंगे वल्ली आरंभ हो रहा है देखिए अन्य श्रेय प्रेयस के ऊबे नाना पुरुष तय श्रेय आदान से साधुर्भवते श्रेय अलग है और प्रे अलग दो भिन्न भिन्न चीजें हैं अ्रेय अत प्रेय श्रेय अन्य है और निश्चित रूप में जो दूसरा है मैंने अमृतत्व वह भिन्न है और प्रे जो अभ्युदय है वह भिन्न ही है ते ऊबे वे दोनों के दोनों नाना अर्थ है भिन्न भिन्न प्रयोजन गोले करके के पुरुषंस नहीं भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए ही वर्णाश्रम धर्मों के माध्यम से इन पुरुषों को बांध देते शिव बंदन है तो क्यों श्रेय आदि से साधु उन दोनों में से श्रेय को ग्रहण करने वाले का ही वास्तव में मोक्षम मन कल्याण मोक्ष अर्थात यु प्रेय व्रणीत है यह प्रेय व्रणीत है और जो प्रेय का वर्ण करता है वह मूढ़ पुरुष है अज्ञानी पुरुष है वह अर्थात वने परम पुरुषा मोक्षा पर पुरुषार्थ में मोक्ष की दृष्टिकोण से, से नित्य फल के दृष्टिकोण से वह पुरुषार्थ मानव की तरह से ही ये पतित हो जाता है भाष्य अन्य मैंने पृथक एव एव गया जोड़ दिया पृथक एव भगवी क्या चीज श्रेय हो स्वरूपता फलतस्थ दोनों तरह से पृथक है या पृथक तात्पर्य है स्वरूपता भी पृथक है और फल दृष्टिया भी पृथक है श्रेय सबसे क्या लेना कहते सामान्य श्रेय नहीं लेना कहते तो निश्रेय सम क्योंकि स्मृतिकारों ने क्या किया है श्रेय अभ्युदय श्रेय निश्रेय तीन भाग करते श्रेय कहते हैं पर लोगोक उनको अभ्युदय इस लोक को, को ले लिया इसलिए जो स्मृतिकारों में जिनको ध्यान रखते हुए भाषकर ने यहां कह दिया श्रेय से निश्रेय हमें लेना केवल और अभ्युदय कोट में दोनों डाल दो जो तो साधान श्रेय है पर लोग प्राप्ति स्वर्ग आदि वो श्रेय को या मानती है इसलिए यहां श्रेय से सीधा हमें पूर्ण रूपेण निष इसको ले, ले गीता के शुरू में भी हमने इस पर बताया था कि ने भाष्यकार से कहानी की जरूरत नहीं मोक्षा कर देते निश्ल सम कह दिया तथा अन्य ठीक उसी प्रकार से क्यों वो भी टिप्पणकार देगा अतिशयन प्रशस्मित निःश्रेयसम न ही ज्ञान सज पवित्र विद्य है है, रहे है, है तो श्रेय बनता है प्रकृति का का भाव होता वा, वा हो निःश्रयस्क दिया निश्चित निश्रेया श्रेह निश्चित श्रेयस निश्चित है श्रेय जिसका उसका निःश्रेयस्त निश्चित निश्चय को निष् आदेश हो जाता है और श्रेय निश्चितता है श्रेय मने कल्याण जिससे उसका ना निश्चय और केवल श्रेय का मतलब क्या कल्याण तो है लेकिन उसका कल्याण तो का निश्चय मना लिख स्वर्ग है कल्याण तो है यहां के पैसा तो बढ़िया है वर्णन कर चुके हैं पहले ही वल्ली में व स्वर्ग के बारे में वहां कोई दुख नहीं कुछ नहीं तो यहाँ के दृष्टिकोण से, से कल्याणकारी है अतएव उसको श्रेय कहा जाता है ये निश्चित श्रेय नहीं है निश्चित श्रेय का मतलब क्या नित्य है वो, अनित्य। रूप्रेणी निश्चित ऐसा निश्रय तथा अन्य उतापी उपीए और उससे अन्य निश्चित उतापी एव अवसंभावी एवं क्या दूसरा कौन है वो उसी प्रकार दूसरा जो अवश्य भावी है वह प्रिय प्रियतरमी प्रिय बने प्रियतरमी प्रशस्त था प्रियतम नहीं करें प्रियतम तो आत्मा ही होता है फिर मोक्ष का साधन हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगा वह निश्लैस कोटी में चला जाएगा इसलिए भाष्य बड़ा सतर्क है तो यदि यह भी ये सुने कर रहे हैं प्रियतरम यह सुन तो दो दोनों जगह स्ने भी यह सुन हुआ प्रिय में भी ये सुन हुआ तो निश्चित को ले लिया किसी उसके अपेक्षा से उसमें प्रियतर करना पड़ कर रहा है प्रियतरम प्रिय शब्द सूत्र के द्वारा पुरादेश रूप हुआ इसे प्रियतरम तरह भी यह सुनो तरब है तमब ये सुनब तमब का पर्या उसको तरप मे अंतर ही नहीं रहेगा तो पे रहे कर देंगे तो, इसीलिए ऐसे करना पड़ा। प्रय श्रेयसी उभे वे वे मरे वे दोन उभे प्रे और श्रेय नाना नाना मने भिन्न अर्थे मने प्रयोजने भिन्न भिन भिन्न प्रयोजन वाले हैं वो ऐसा होते हुए सती अध्ययन करना पड़ेगा भिन्न भिन्न प्रयोजने सती पुरुषम अधिकृतम वर्णाश्रम विशिष्टम प्रति सीनीतो बदनीता किस पुरुष को पुरुष कौन होता है पहले जो अधिकृत है किसमें अधिकृत है वर्णाश्रम आदि विशिष्टो है और ज्ञान के लिए अधिकृत है जो उनको प्रयोजन ज्ञान कर्मास बदनीता जो साधन में बांध देता है इसे सीनीता तो ना इसे द्विवेक्षण अर्थम स्नीता इसे द्वेशन प्रयोग होगा बदनीता विद्या अविद्याभ्याम आत्मकर्तव्य प्रयुजे सर्वप्रयु पुरुषा बदली थे तो को मतलब कोई रसी है क्या शरीर श्रेवर प्रया आदमी को बांध देगा हाथ पैर उसकी तब इसलिए भाषाकार कहते हैं श्रुति बांधने का जो प्रयोग कर दिया है उसका तात्पर्य क्या है अविद्याभ्याम विद्या मैंने प्रविद्या और अविद्या से कर्मरोपासना इनके द्वारा आत्मकर्तव्यतया स्व के द्वारा अनुष्ठेतया प्रयुजित सर्व पुरुष सगल पुरुष अनुष्ठे रूपेण प्रयुक्त हो चुका है प्रेरित होता है श्रुति के माध्यम से उस प्रेरणा को यह बंधन कर दिया गया श्रेय प्रेयस और ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी क्योंकि श्रेय प्रेय श्रेय और प्रे क्या है श्रेय प्रेय विपरीत में रख दिया अभ्युदय अमृतवार हो गया अभ्युदय और श्रेय अमृतत् लिखते है तो हम लोग क्या क्रम में श्रेय प्रे बोल देते हैं प्रेय श्रेय बोलना चाहिए ऊपर में बोला तो भाषा नित्य प्रेयश्रेयसी है ना न्याय क्या लिखा प्रेय श्रेयसी श्रुति का क्रम के विपरीत लिखा और यहां पर आकर के श्रेय प्रे बोल रहे हैं श्रुति का क्रम के अनुसार बोल रहे हैं इन फल जो रख दिया उल्टा क्रम रख दिया अब विदे अमृतत्थी लेखन में गड़बड़ी है या परंपरा में लिखने वालों ने गलती करा है भगवान जाने। इन होना वास्तव में क्या चाहिए वह होना चाहिए श्रेय प्रियसी, ते श्रेय प्रियसी श्रुति के क्रम के अनुसार श्रेय प्रियसी, उभे यहां पर इसी प्रकार से श्रेय प्रेयसोर ही अमृतत्तया ऐसा क्रम होना चाहिए सब जगह श्रुति का क्रम को कहीं ले रहे हो कहीं बाज रहे हो क्या उठपटान काम हो रहा है नहीं? एक जगह शुद्ध क्रम के विरुद्ध में चले गए दूसरे जगह सूर्य क्रम स्वीकार कर रहे हैं लेकिन फलोपदेश में फिर शुद्ध के उल्टा चले गए ये सूर्यकार तो ऐसा लिख नहीं सकते हैं भाई है? ये तो लगता है प्रमाद लेखन में कहीं के पे चित्त होते नहीं तो भाषाकार ने भी लिखा है तो प्रचार पत्र में होता था अब आगे जब प्रिंटिंग में मामले में आया कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा गया अब अमृतत्वी पुरुषा प्रवर्त ऐसा होकर करके पुरुष प्रवृत होता है अतः श्रेय प्रयोजन कर्तव्य तया देखो फिर श्रुति क्रम रख दिया अतः श्रेय प्रह प्रयोजन कर्तव्य तयाम बद्य सर्व पुरुषा इसलिए श्रुति ने ज्ञान बूझ करके व शब्दों को प्रयोग कर दिया कि श्रेय और प्रिय रूपी प्रयोजन के प्रति अन्य साधनों को लेकर के कर्तव्य रूप स्वीकार किया हुआ है अतएव इन दोनों के द्वारा समस्त पुरुष एक तरह से बंधे हुए के समान बंधे हुए हैं समझो समझोपि एक ही का पुरुष संबंध नहीं याद रखना एक काल आवच्छेद देना एक देश आवच्छेद एक व्यक्ति में दोनों के दोनों एक साथ नहीं हो सकता इसलिए तो एक एक व्यक्ति संबंधी होगा श्रेयरूपी प्रजन करना वालों कर को एक होगा और वही अब भी देन नहीं कर उसे भी विपरीत दूसरा होगा जो का साधन प्रेम प्रे का साधन साधन होता होता का सहानुभूता तो कर्म रूपासन करने वाला उससे भिन्न होगा इसलिए करें यद्य पुरुष संबंधी नहीं विद्या विद्या, विद्या रूपत्वाद्ध है क्योंकि दोनों कैसे हैं परस्पर विरोधी है तत्व ज्ञान और ज्योतिष कर्म श्रेय प्रेगा साधन क्या है? प्रयोजन है प्रयोजन तत्व श्रेय प्रयोजन का साधन है ज्ञान और ज्योतिष उनमें कर्तव्य पुरुष है यही जब चलता है कर्तव्य प्रयोजन प्रयोजने मोक्ष स्वर्ग तदर्थम या उनका प्रयोजन क्या होगा तत्व ज्ञान का मोक्ष का प्रयोजन और कर्म रूपासना का स्वर्ग आदि ब्रह्म लोक फल उनको करते हुए श्रेय प्रिय को अपनाने वाले को कह दिया जाता है तत्व बंधे हुए के समान बंधे हुए हैं एक एक पुरुष क्रमश सर्वपुरुष संबंधि पुरुष के संबंधी होता हुआ क्रमश इस प्रकार से सकल पुरुष संबंधी हो जाते हैं दोनों के दोनों ऐसा है जो अभ्यु के प्रति संबंधी श्रेय एवं क्रमश सर्वपुरुष संबंधि क्योंकि पहले हर व्यक्ति क्या होता है अविधे के चक्र में रहता है अनेकों जन्म अविधय के चक्र में बिताते हुए एक दो बार स्वर्ग भी जाके आ जाता है फिर अकल आती है उसको धीरे धीरे संस्कार होता रही का हुआ, जब जाके आके कोई फायदा नहीं इसे अच्छा वाला लफड़ा छोड़ो मोक्ष के लिए सोचता है आदमी तो क्रम ऐसा हो भी पहले अवधेय साधन में था फिर निश्चय साधन में आ गया इससे प्रत्येक पुरुष के साथ और ऐसे होते हुए सकले पुरुषों के साथ दोनों के दोनों सम्मिलित हो जाते हैं विद्या विद्या रूपत्वाद विरुद्ध है यदि जिसने विद्या और अविद्या रूप है परस्पर विरोधी है इसमें कोई संशय नहीं है अतएव क्रमश एकाधिकरण में बने हो गए लेकिन युगपत एक व्यक्ति के अंदर दोनों के दोनों नहीं हो सकते तेज सिमरी और रिव दृष्टा टिप्पण कार करते का हैं जैसे अंधकार और प्रकाश उसी प्रकार समझो युगपथ सह अवस्थान अनु लक्षण इस विरोध होने के नाते वह बिल्कुल उत्पन्न नहीं हो सकता है ऐसा कोई आशंका करे तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि वास्तव में जन्मादिपन्द हेतुत्वाद कर्म विद्यारूपम तन निवर्तक तो विद्यारूपम श्रेय ज्ञान मिति क्योंकि जन्मादिपन्द कौन है कर्मादि अविद्यारूप है निवर्तन से विद्यारूपाते युगपत, युगपत एक साथ एक कालावश्यक अधिकरण में एक अधिकारी के अंतर्गत दोनों के दोनों हो नहीं सकते अविरोध रूपेण इसे निश्चित रूपे दोनों विरोधी है विद्या विद्यारूपत्त विरुद्ध यदि अन्य अपरितगेना एक पुरुष अनुमश्य इसलिए निष्कर्ष एक को परित्याग किए बिना अन्यगेना दोनों में से एक को परित्याग किए बिना एक ही पुरुष के द्वारा सहनुष्ठानम अनुष्ठान एक साथ श्रेय प्रेत दोनों के सामने अनुष्ठान करना संभव नहीं है तब तो क्या करना पड़ेगा फिर दोनों से कुछ छोड़ना पड़ेगा ना तयो तो तो हित्त अविद्यारूपम प्रेय जो व्यक्ति अविद्यारूप प्रेय को त्याग करके श्रेय एवं आददान से उपादान कुरत श्रेय एकमात्र को ही ग्रहण करने वाला पुरुष उपादान कुरत ग्रहण करता हुआ जो आदमी है वह साधु शोभनम शिवाम कल्याणम भव्य उसी का वास्तव में कल्याण होता है और जब प्रेग प्रेक चक्र पड़ा है वह फिर बारम्बार ये घूमते फिर चला जाएगा उसका भला नहीं हो सकता विमोश नहीं होगा जो भी प्रेग मांग रहा वो प्रेग प्राप्ति होगी और भोगेगा वो पुण्य नष्ट हुआ फिर छीने पुण्य फिर लौटना है उसे पुनरवि जनम पुनर मरण मरणम पुनर भी जननी जठरे से अंग्रेजी आधा <laughs> तो सौब्रम्भावी ये तु और किंतु जो दूसरा व्यक्ति हो कैसा है अधूरदर्शी जो दूरगामी दृष्टि वाला नहीं है कालांतर में क्या होगा वह सोचने की समझने की बुद्धि वाला नहीं है अधिक क्षुद्र फलों का पीछे पड़ा स्वर्ग आदि फलों का पीछे पड़ा योग निद्रा के श्वर में आपने सुना होगा ना क्या बोलते हैं स्वर्ग को पाने का संकल्प क्षुत्र संकल्प है निरोगता श्री की पाने का संकल्प क्षुत्र संकल्प है नहीं नहीं सुना शुरू में योग्रा में ये सब क्षुद्र संकल्प है आदुरदर्शी व्यक्ति इन चीजों का संकल्प करता है विमूढ़ो विशेषण मोह ग्रस्ता इतनी विमूढ़ा विशेषणा मोहयुक्त हाँ विमूढ़ विशेष तौर पर यह मोहग्रस्ता अतएव क्या करता है वो हियते नियुज्य वह अपने आप को अलग कर ले रहा है कस्मत किससे अलग कर रहा है वो अर्थात अर्थ से अलग कर दिया अर्थ मैंने पैसों से अलग कर रहा है यह अर्थ नहीं करना तो पुरुषार्था पुरुषार्थ से अलग कर कौन से पुरुषार्थ से पारम पारमार्थिक प्रयोजन जो नित्य प्रयोजन जो मोक्ष उससे अपने आप अलग करके संसार में ही संसारी बने रहना चाह रहा है कौन है वो दूरदर्शी भी मूड पुरुष जो इस प्रकार से पर पुरुषार्थ अलग करते हुए संसार जाल में फसाए रखना चाहता है कौन है वो उपादत् जो कोई व्यक्ति प्रेय को उपादन करता है प्रिय कोई ग्रहण करना चाहता है प्रेय के साधनों को अपनाता है यद्यपि उभे अभी यदि है ना जो, जो, जो जोड़ देना भाषा जान के टुकड़ा करके लिख दिया उभय बीच में जोड़ दिया यद्युभे अभी यद्यपि उभे स्वायत्ते पुरुषे यद्यपि दोनों को में से जिसको ग्रहण करूं किसको न ग्रहण करूं इस विषय में पुरुष स्वायत्त है स्वतंत्र स्वायत है कर स्वायत्त उभे अभी कर तुम स्वायत्त यद्यपि दोनों को करने में अत्यंत स्वतंत्र है यद्यपि दोनों को करने में से किसी को भी ग्रहण कर सकता है अत्यंत स्वतंत्र है कर प्रत्यंत है स्वायत्त स्वे नक्य त्यता शकड़ी धातु से हुआ है स्व अपने से स्वतंत्रता पूर्वक करने में स्वतंत्रता है ही है उसे कोई संशय नहीं है कर्तुमअ करतुम, करतुम है ही है ये, ये, ये आदमी और हृदय अन्यथा ही करने में लगा हुआ है अकर्ता भी नहीं रहा रहा है करता हुआ लेकिन अन्यथा करता हो रहा है ऐसे क्यों हुआ कि प्रे आदत्ते बाहुल्यन लोक प्रश्न डाल रहे हैं अगले मंत्री के लिए क्यों या बहु बाहुल्य लोक अधिकतर दुनिया जो है प्रेय की ही प्रे को ही ग्रहण कर रहे हैं आदत्ते प्रे आदत्ते बाहुल्य लोक क्यों ऐसे करते हैं उसके जवाब में अगला मंत्र आरंभ होता है अभी और बाकी भाष्य है अवतरण निगम सत्य स्वायत्त सत्य आपका गाना बिल्कुल ठीक है मैं मान रहा हूं स्वायत्त तो है ये स्वतंत्र है स्वाधीन है स्वायत्त बने स्वाधीन करना न करना उल्टा करना करना न करना या उल्टा करने में आप बिल्कुल स्वतंत्र है पता ना वेद का गुरुओं का काम क्या है वेद और शास्त्र अनुसार बताना ये करो ये मत करो लेना आप जो करो बोला उसको ना करना जो न करो बोला उसको करना या सारा काम उल्टा ही करना इसमें तो आप इसमें कोई संशय नहीं भाषा सत्या स्वायत्ते तथा साधन फलत बंधुबुद्धीना दुर्विवेक सती मनुष्य पुरुषम आ फिर भी क्या करें न साधन संबंधी विवेक हो पाता इन मूर्खों को न फल संबंधी विवेक ही है साधनता मंदबुद्धि दुर्वेक रूपे सती। साधन दृष्टिया और फल दृष्टिया मंदबुद्धि वालों के लिए दुर्वेक रूपे सती दुर्वेक रूप होकर के व्याम श्रीभूत व्यामश्री भूत के समान है यह यद्य विद्या बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं मिश्रित है नहीं लेकिन समान विशेष मिश्रित मिश्री भूत अम मिश्रम भवती थी मिश्री भूतम अमिश्रम मिश्रम भवती दी मिश्री भूतम मिश्री भूतम भवती इसलिए प्रत्याय प्रयोग कर रहे हैं वास्तव में विचार करके देखो यह किंचित एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है अत्यंत विरोधी अभी बोल चुके मिश्रण होगा जैसे ना सत्य अनुत मिथुन ही कृत्य अरे सत्य और मिथुन कहां से हो जाएगा सत्त तो भ्रम में सत्य तो सत्य अनुत तो दोनों के स्पर्श भी नहीं हो सकते आगे दूसरे का अंधकार के प्रकाश को स्पर्श कर देगा क्या हो नहीं सकता इन दुनिया भ्रांति में पड़ी हुई उसको समझाने के लिए कहना पड़ता है अनादि काल में कभी माया नाम जिस तरह को घेरा था अब माया ने सत्यन को मिश्रित के समान तुमको दिखा रहा है विद्या विद्या को मिश्रित के समान तुमको दिखा रहा है इसलिए क्या हो गया विवेक नहीं हो पा हज दूध में पानी मिश्रित होता है क्या कभी कभी नहीं मिश्रित हो सकता लेकिन मिश्रित के समान भाषित तो दौरे की नहीं हो रहा आपको आप अलग कर पाते हो नहीं कर पाते मूड हो अलग नहीं कर पाते हंस होते तो दूध दूध पी जाते पानी पानी वो छोड़ देते और अपने आप को परहम से लिखते हैं किस बात के परहम से हंस भी नहीं हो परहम किस बात आगे दृष्टान तो भी देंगे भाषिकार हंस है वो इत्यादि दुर्वेक्य सी व्यामश्रीभूते आमिश्रम सन्श्रम भवती व्यामिश्रीभूता विशेषेण आसमंता आमिश्रित सन्श्रम प्रतीयत यसौ व्यामश्रीभूता तस्व्या भूति इव इतरे मंत्र मिल गया मनुष्य श्रेय प्रेयच्च मनुष्यमेत संपरीदी श्रेय ही धीरो अभिप्रेयसोवीते मंदो प्रेय मंदोक्षेणीते श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस् आईत एज अ पक्ष कर्म आ इत पुष आ इत मैने और प्रे परस्पर मिले हुए मनुष्य के सामने आते दोनों के दोनों मनुष्य के आमन अग्रे समक्ष उसके समक्ष दोनों खड़े हैं जैसे आपके सामने दोनों आगे मान लो कौन दोनों दो देवियां हैं संसार में जो चाहते हैं कोई किसी को कोई किसी को ऐसी दो देवियां कौन है एक लक्ष्मी दूसरी है दरिद्रा लक्ष्मी छोटी बहन है दरिद्रा बड़ी बहन है दीदी ये दोनों आ रहे हैं आपके सामने आप किसको चाहेंगे मूढ़ व्यक्ति लक्ष्मी को चाहता है विवेकी द्रिद्रा को चाहता है इसे कहता है कभी मन लागो यार फकीरी में भोग विलास में नहीं मन लागो यार फकीरी में बुरा भला सबको सुन लीजियो कर गुजराना गरीबी में बुरा भला सबको सुन लीजियो कर गुजराना गरीबी में आपने सारी गुजराना सारी जिंदगी जो है गरीबी में व्यतीत करना चाहिए और भले दुनिया कुछ भी कहे अरे मूर्ख है, है मेहनत नहीं करता कमाता नहीं है करोड़पति बनना चाहिए क्या महात्मा है योग्य है प्रवचन बढ़िया कर सकता है सबको है फिर भी कमाता नहीं है।, है ऐसे दुनिया बोलने वाले सुनाने दो बुरा कोई कहे नहीं बड़ा क्या बहुत अच्छा है पढ़ लिख करके मुर्ख नहीं है समझदार कोई स्थिति कर रहा है तो बुरा भला सबको सुन लीजिए, कर गुजराना गरीबी में गरीब में रहूंगा तो फिर कैसे होगा ठाट बाट की खाना पीना कहां से मिलेगा तब कहता है रूखा सूखा खा के, ठंडा पानी पियो रूका सूखा खाई के ठंडा पानी पियो देख पड़ोई चोपड़ी मतलब खाई के ठंडा पानी फ्रिज का नहीं साधन नॉर्मल फ्रिज का ठंडा पानी ऐसा ना फिर फ्रिज ऑन करना पड़ेगा ठंडा <laughs> पानी पियो देख पड़ोई चोपड़ी मैने दिखाए भी बढ़िया घी ला गए घी में डुबो घर के रोटी तो दे रहा है तो मत लाल उस पे अपने का लालच को नहीं फैलाना उसको देख के वक्त होकर चले जाना वही व्यक्ति संत हो सकता है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ सकता है ज्ञान मार्ग, मार्ग में नहीं बढ़ सकता जो चोपड़ी मैंने घी से चिपड़ा हुआ रोटी चोपड़ी कहते घी से चिपडा हुआ रोटी को चोपड़ी उसको, मत जीओ। उसको देख उसको देखकर जीना नहीं चाहिए ना को चाहने वाला इसे दरिद्रा को चाहता है तरह बोल चुका सर, सुदामा के जीवन में क्या हुआ मौका मिले खूब नहीं कहते हम नहीं हम ना जायज भिक्षा भी नहीं लेंगे गलत भिक्षा अभी स्वीकार करने को देगा अधिक भिक्षा भी नहीं जिस दिन अधिक मिल गया दूसरे को बांट दिया रखा नहीं शाम के लिए बच्चों के लिए कर वो करता है इसे कहते हैं तु संपरीत्य आयत मनुष्यम श्रेष्ठ प्रेष आगते सती है आयता मन आगते प्रेत दोनों के दोनों मनुष्य के सामने दोनों, के, दोनों के, के खड़े हैं है? परीक्षण करके समझ लेता है परीक्षा लोकान देना वह परीक्षण के समझता है मेरे अपने अनेक जन्मों में बिता दिया खर्म रहा प्रे क्या अधीन हो करके भटकते रहा हूं सारा सारा जीवन इसे मुझे न अलग करके देखता है कौन धीरा धैर्य होना है चाहिए धैर्य के अभाव आदि वर्तमान सुख को धन की लालच करता है नहीं, नहीं सोचता ये धन अंत में एक बहुत प्रसिद्ध नाटक होता था दक्षिण में शायद बचपन में उसको देखने से इसके अंदर सारा दिमाग घूम गया होगा इस उपाधि का उस कन्नड़ में टाइटल था हिंडो मंडू का मतलब लड़की वो सोना और मिट्टी हेन्डू मींस लड़की हंडू हंड हंडू नहीं हंडू मीन्स सोना और मंडू तो जिसको आज तुम सुंदर लड़की समझ रहा है और इसको सोने के बराबर समझ रहे हो अंत में यही मिट्टी हो जाएगा तुमको रुलाएगा मने संसार में तीनों चीज ऐसा है गाने का दूसरी अर्थ में भी बताया था उन लोगों ने नाटक में दिखाते हैं जिसने शादी किया वो रोया जिसने सोना बटोरा वो रोया जिसने जमीन जायद बटोरा वो रोया इसे कभी भी लड़की का वरण नहीं करना सोना चांदी का वरण नहीं करना जमीन जायद बटोरना ऐसा दुख के ही साधन सुख के साधन नहीं हो ये धैर्य हो आदमी तो कुछ दिनों के लिए तो मन परेशान करेगा है? कुछ दिनों तक ब्रह्मचर्य जो है जवानी की आग है जो वो तंग करेगा सोचेगा बिना स्त्री का नो no लाइफ विदाउट वाइफ पाश्चात्य संस्कृति है नो लाइफ विदाउट वाइफ बिना पत्नी के जिंदगी नहीं ये पाश्चात्य संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति लाइफ इज ऑलवेज ए नाइफ पत्नी सदा छुरी के बराबर तुम्हारी परम पुरुषार्थ मोक्ष काटने वाली है। उल्टा भी है भी तो कहने और हस्बैंड के कहा गया जाता है और स्त्री भी अपने मोक्ष चाहिए उसके लिए तो हस्बैंड कतरा है वह भैंड है ना दोनों ही समस्या उसके हिसाब से वह हंस करते रहते हसी तो धीर जो पुरुष होता है क्या करता है वो विभिन्न दोनों का अलग अलग देखता है अलग अलग देख करता क्या है श्रेयो ही धीरो अभिव्रणी देने ये वर्त ही श्रेय एव ही यहां पर यह वर्त नहीं समझना इस बात नहीं समझना ही मैंने एव श्रेय एवा अभी धीर श्रेय एवं अभिवृत पूर्णतया वर्ण यदि करता है वो धीर श्रेय को ही करती क्यों प्रेयसो क्यों तो प्रेय के अपेक्षा से वो श्रेष्ठ पूज्य दिव्य इस प्रेयस पंचमी श्रेय प्रथमा श्रेय की अपेक्षा से प्रेय को नहीं चाहता किंतु प्रेय के अपेक्षा से श्रेय को ही धीर पूर्णतया वर्ण कर लेता है फिर प्रिय कौन वर्ण करता है कदे प्रिय मंदोनी प्रिय मंद बुद्धि वाला ही वर्ण करता है क्यों करता है मंद बुद्धि वाला प्रिय को वर्ण योगे क्योंकि 24 घंटा योगक्षेम ही पड़ा रहता है और जो धीर क्या करता है योगक्षेम परमात्मा घाम से दे छोड़ देता है ये परमात्मा ठेकेदार योगक्षेम वहां में हम बोल चुके हैं फिर हम क्यों चिंता करें योगक्षेम का व्यक्ति है है है जो अपना हाथ में ले लेता और मैं उसको योगक्षे की, की क्या जरूरत रहेगी योगक्षेम के लिए ही प्रेम की जरूरत है अप्राप्त को प्राप्त करने के लिए योग है प्राप्ति परि रक्षा क्षेम अप्राप्त स्वर्ग का प्राप्ति के लिए कर्मकांड करेगा प्राप्त धन दाउल पत्नी की रक्षा के लिए यह के भी व्यवस्था करते रहेगा इसलिए यहलोक और परलोक के पदार्थों के पीछे मंदबुद्धि वाला पड़ा रहता है जो कि वास्तव में परमात्मा देने वाला जब है उन चीजों को उसके वर्ण ही नहीं करेगा धीरे धीरे तो के पास तो वर्ण कर क्या बचता है योग क्षेत्र उसने परमात्मा पर छोड़ दिया खुद पर है ही नहीं फिर प्रे तो चाहेगा नहीं तो बचता उस एक एक विकल्प रह गया श्रेय इसलिए उसी को वर्ण करता है धैर्य होना चाहिए आदमी के पास व्यावहारिक धैर्य हो पारमार्थिक धैर्य हो सब तरफ से धैर्य होना चाहिए धैर्यवान पुरुष में ही विवेक जागृत होता है जिसके धैर्य नहीं है विवेक काम ही नहीं कर सकता झटपट झटपट वार कर रहा है तो काम कहां करेगा दिमाग को कुछ सोचने के लिए चांस तो दो विवेक तब न होगा जो हो रहा है जो सुन रहा है उसके बारे कुछ सोचने के लिए एक मिनट का हो दे और खटखट रिप्लाई तुरंत विवाह करोगे तो क्या होगा छांसी नहीं विवेक करने का मौका ही नहीं, नहीं। चीज है साधना के लिए प्रथम लो क्या करे सिर्फ धैर्य धैर्य हो तो विवेक जगेगा विवेक हो तो श्रेय को ही वर्ण करेगा इसे धीरे कर। इससे बहुत सुंदर श्लोक कहीं का दिए हैं एक नंबर टिप्पणकार सत्संग में श्रीश कथा सुधाया पाने नृप्रत्य मुग्धो न समान शक्नो विवेक तुम एक अवसाने अमृतकल्पे दो चीजें संसार में दिख रहे में दोनों ही सुख देते हैं एक सत्संग में श्रीष कथा सुधाया सत्संग सत्संग सत्पुरुषों के संगम में संतों की संगति में सुख है श्रीष सुधाया भगवान की हरि कथारूपी अमृत से भी सुख प्राप्ति होती है इनका पान ही न अहनि प्रकाम इनके पान के द्वारा हानि हानि प्रकाम प्रत्येक दिन व्यक्ति की उसकी सारी कामना से वास्तव में तृप्त हो सकता है और दूसरा है मूर्ख गोपड़ी वाला मदिरे क्षणायाम क्या करता है मदिरा से उन्मत्त ईक्षणों वाली ईक्षण है जिनका जैसी उस स्त्री अपनी पत्नी को अध्यक्ष कर मोहित होते रहता है तुष्यक तथा अथा दूसरा अनंतरा दूसरा पुरुषा मजरे क्षणाना विम्बादरास्वादवतो है उस सुंदर पत्नी को देख करके रात्रि में उसकी होंट किसे होंट मिलाकर के प्रेम कर दो सारा राज जिनकी बिता देता है सुखपुर दोनों ही सुख पा रहे हैं जो दिन भर सत्संग सत्पुरुषों के संग कर रहा है हरि कतार के अमृत को श्रवण करके पान कर रहा है वह भी सुख प्राप्त कर रहा है वैसे दूसरे आदमी दिन भर मेहनत करता है रात पर पत्रिका सोचकर पत्नी से सुख प्राप्त करता है दोनों ही सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन एवं सुखत्व समान भावा। देखने में दोनों क्या है सुखत्व सुखदृष्टिया समान है यह भी सुखे, है वो भी सुखे। आप कहते हैं श्रेय तथा प्रिय इमेव मिश्र ये मिश्र हो गया एक ही व्यक्ति मान दोनों काम करता है दिन में सत्संगाधी रात में भोगी दिन में सन्यासी रात में गृहस्थी एक तरह से समझ आजकल के जैसे लोग बहुत सारे ऐसे तो ऐसे जो लोग हैं तो वो लोग को कहते उनके लिए कहा गया पर भगवान भाष्कर ने क्या कहते व्यामिश्री भूत है जिस में भी शब्द आया विमिश्रीमे श्रेयसता प्रेमे विमिश्र विवेक नवेकुमे कम लेकिन रस जो व्यक्ति है ना तो एक को विवेकपुर ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता धीरो अवसाने अमृतत्व तो धीर पुरुष वह है जो देखता है वर्तमान में सुख नहीं देखता आरंभिक सुख को नहीं देखता मध्यकालीन सुख को नहीं देखता आरंभ में कष्ट मध्य में भी कष्ट तो भी सहन करता है यदि अंत में अमृतत्व की प्राप्ति धीर वह है जो सात्विक सुख को चाहता है अठारवे अध्याय गीता में वर्णन आए ना, ना। त्रिविध सुख क्या वाला हो उसमें कहते हैं जो शुरू में दुख अंत में दुख बीच मात्र में सुख वो क्या है तामस सुख है वो तामस सुख है जो आदि में दुख है बीच में सुख है अंत में भी दुख है वो तामस है। तो शुरू में लेकिन सुख है बाद में दुख है और राजस है लेकिन जो शुरू में दुख है बीच में दुख है अंत में सुख है और धीर उसी को वर्णन करता है धीर ये नहीं देखता अभी हमें सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है हमें क्षेत्र में रोटी खाया भटकते रहे क्या क्या होता है क्यों सब सहन कर रहे घर द्वार छोड़ करके सारी साधन सारी तपस्या दुखमय जीवन स्वीकार करता है इसलिए जानता है इस इसका में मोक्ष व की प्राप्ति इसे धैर्य रख करके वधीर पुरुष सारा झेलता सारे कष्ट अनेक आसन में धक्के खाने पड़ते हैं अनेक प्रकार की घटनाएं घटती है सब सहन करते मान अपमान सब सहन करना है सारा करते करते करते क्यों जा रहा है वो धीर वो देखता है आदि और अंत में मध्य में विद्यमान सुख कभी आकांक्षा नहीं करता ऐसी चीजों को दूर से त्याग देता है मुग्धो एकम श्रेय नवक्त शक्नो कि संस्कार प्रचया मोहत्वाच प्रेयसी प्रसिद्ध भाव धीरस्तु यदवसने परिणाम अब्रदोपे श्रेय